पशु मुक्त हो गए अब इस अपराध में शबरी को भी पूछा जाता कैसे हुआ किसने खोला उन पशुओं के झुंड के साथ ही शबरी भी जंगल को भाग गई और कई दिनों तक अहरनिश चलती हुई आज तक अपने घर से बाहर निकली चलती चलती चलती चलती चलती जिधर पंपा सरोवर का क्षेत्र है जिधर महर्षि मतंग निवास करते हैं उस क्षेत्र में सबरी पहुंच गई और जब सबरी उस क्षेत्र में पहुंच गई तो अभी सबरी किसी संत के निकट पहुंच करके सबरी ने कोई साधना की पद्धति नहीं सीखी है साधना की पद्धति कहीं सत्संग में जाए किसी से पूछे तो पता चले अभी कोई साधना की नहीं सीखी है किंतु एक बात उसको पता है कि सेवा ही भक्ति है और ये बात बिल्कुल सत्य है जब तक सेवा ही भक्ति है ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक असली अर्थ में हम भक्त नहीं बन पाएंगे हमारे पूज्य गुरुदेव बार बार कहते थे पंडित जी हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है केवल सेवा से अपने पास रहने वाले विद्यार्थियों के झूठे बर्तन महाराज मानते थे आठ नौ बजे तक तो कम से कम तीस संतों को विद्यार्थियों को अपने हाथ से बनाकर पवा देते सारे बर्तन मांझते चौका लगा दो इतने विद्वान जिनकी कृपा से आज भक्तमाल का इतना प्रचार प्रसार ग्रंथ के माध्यम से हो रहा है वे महापुरुष हमारे यहाँ गुजरात के एक ध्रांध्रा के एक सदग्रहस्थ संत थे श्री मोहन दादाजी बहुत अच्छे थे मोहन भाई जी हमारे वृंदावन के पूज श्री अखंडी महाराज श्री रामानुज गुरुजी, श्री उड़िया बाबा पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज आदि आदि जितने संत थे सबकी कृपा थी उनके ऊपर और हमारे महाराज की विशेष कृपा थी तो मोहन दादा जी ने एक संस्मरण महाराज का सुनाया बड़ा अद्भुत संस्मरण महाराज उसमें गोवर्धन में रहते थे भक्त बल्लभा टिप्पणी प्रकाश में आ चुकी थी तो पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने कहा मोहन मोहन भाई आप गुजरात से संत दर्शन के लिए आते हो आपने बाबा श्री गणेश दास जी का दर्शन किया है कहा हमने तो नहीं किया बोले पहले उनके ग्रंथ का दर्शन कर लो उसमें टिप्पणी प्रकाश में आ चुकी थी बोले अनुपम संत हैं कहां रहते हैं बोले गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में रहते हैं लक्ष्मीनारायण मंदिर में ही रहते थे पंडित श्री गया जी महाराज वहां दर्शन किया उस दिन पंडित ने भी यही बात कही आपने एक संत का दर्शन किया है मोहन भाई उनका नाम है बाबा श्री गणेश दास जी मारे मोहन भाई कहते कि हमारे तो नेत्र भराए। ब्रिज की दो विभूतियां उनके दर्शन की बात कह रही है इसका मतलब ये निश्चित बहुत ऊंची कक्षा के संत है अबले हम तो गुजराती भाई हम तो यही सोचते थे कि इतने ऊंचे संत हैं तो पता नहीं कब मिल सकेंगे कब नहीं मिल सकेंगे कैसे दर्शन होगा कैसे रहते होंगे तरह तरह की चित में बोले हमारी कल्पनाएं थी और हम वहां जाकर देखा तो क्या देखा कि एक साधु अपने सिर पर लाल साफी बांधे है और कड़ाही टोकना बाल्टी पलटा भगोनी रसोई के बर्तन साफ कर रहा है हाथ में गूंजा लेकर के एक लंगोटी में वही थे महाराज जी अब कोई कैसे समझे और साधु सब खापी के सो रहे हैं विद्यार्थी भी सो रहे हैं साधु भी सो रहे हैं और महाराज बर्तन मांझ रहे बोले तो हमने जाकर कहा कि हम गुजरात ध्रांग्रा से आए हैं और पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के शिष्य हैं यहां एक संत का दर्शन करना चाहते हैं महाराज ने हाथ जोड़कर कहा किस संत का दर्शन करना चाहते हैं महाराज का नाम लिया तो महाराज बोले चलो भीतर भीतर उनको मंदिर में एक चौपर कंबल करके आसन बिछा दिया उनको कहा आप यहां बैठें अभी आते हैं महाराज जी ने तो अपने लिए कहा कि अभी हम सेवा पूरी करके आते हैं उन्होंने ये समझा कि संत को कहने जाएंगे बुला के लाएंगे तब दर्शन होगा और महाराज सब बर्तन मांज के भंडार में अमनिया भंडार में बर्तन रख करके गीले हाथ पैर से वही सिर की साफी कमर में लपेट ली और भगत जी तो भाई तो बैठे कंबल पे हाथ जोड़ कहते हैं इस को ही लोग गणेश गणेशस कहते हैं एक संस्मरण सुना के मोहन भाई रोने लग जाते थे कहते थे कि मेरे चित्त में कल्पना नहीं थी कहते वो कहते थे कि मो श्री महात्मा गांधी और विनोवा भावे के बाद यदि इतनी सहजता सरलता और सेवा भावना मैंने किसी में देखी तो बाबा श्री गणेश दास जी में देखी ऐसी सेवा भावना थी सुदामा कुटी में रहते थे हम तो उनके चरणों में रह करके जो कुछ श्रवण किया तो सुदामा कुटी की नाली सड़ गई भंडार घर के पीछे की नाली सड़ गई बदबू आ रही थी महाराज कहीं बाहर से आए कहीं उत्सव में गए थे बोले ये गंध कहा आ रही है हमने कहा महाराज नीचे नाली सड़ गई है महाराज जमुना किनारे बहुत दूर जाते थे जंगल में शौच के लिए वो तो कमंडल लेकर गए तो हम तो सोचे महाराज शौच को गए शौच से लौट के आए तो तसला लेकर कीर्तन कर रहे हैं और वो गंदी नाली जहां लोग लघुशंका करते हैं थूकते हैं अन्न के कण बहग जाते हैं उस नाली को कीच को हाथ से भर भर के तसला में रखते हैं हमारे भीतर सेवा भावना न तब थी आवे दुर्भाग्य लेकिन लज्जा के कारण विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे लज्जा के कारण हम निकट पहुंच गए और हमने कहा महाराज जी आप रहने दीजिए हम नाली साफ कर लेंगे यद्यपि नाली साफ करने में कोई संकोच नहीं था लेकिन महाराज जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया उस उत्तर के आगे हम कुछ बोल नहीं सके महाराज बोले पंडित जी इतनी सेवा भावना थी तो संतों को संकट से पहले ही मुक्त क्यों नहीं कर दिया नाली साफ पहले क्यों नहीं कर दी आप मेरी सेवा में विक्षेप करने आ पाए हैं आप विद्यार्थियों को पढ़ाएं, मुझे अपना काम करने दें फिर भी साहस नहीं हुआ कि मैं चला जाऊं खड़े रहे अपराधी की तरह तो महाराज ने मेरी ओर देखा और कहा संकोच नहीं करो जाओ चले जाए बहुत प्रेम से कहा फिर भी जाने का साहस नहीं हुआ तो फिर एक वाक्य और कहा पंडित जी आप क्या समझ रहे हैं मैं नाल, मैं नाली साफ कर रहा हूं नहीं भीतर के कचड़े को बाहर कर रहा हूं गांधी जी के द्वारा मलिस्त्रियों में जाकर सफाई करना ये भीतर की सफाई है ये बाहर की सफाई नहीं है अभी भाई श्री की जो कल पुस्तक का विमोचन हुआ ना संवाद उसमें एक अंश थोड़ा सा देखा उसमें बहुत अच्छी बात एक आई कि कमल पंक से उत्पन्न कीच से उत्पन्न होता है इसलिए उसको पंकज कहते हैं और सूर्य के प्रकट होते ही बात हो रही विकसित होता है सूर्य उस नल को विकसित करने में समर्थ नहीं है जो जैसे से अलग हो गया इसी प्रकार से संत सीधे परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं वे संसार सागर में रहकर जल में कमल की तरह अलग रहते हैं ऊपर उठे हुए रहते हैं असंग रहते हैं और जगत में रहकर जगत को अपनी सुगंध सु प्रदान करते हैं इसीलिए वो भगवान से उनका सीधा तर्क होता है और वो खिले रहते हैं और जो जगत से दूर भागकर कर खिलना चाहते हैं वो खिलने में समर्थ नहीं होते भगवान ने कृपा पूर्वक हमें संसार में भेजा है ये सारा जगत भगवत स्वरूप है यही पूर्ण ज्ञान है और यही पूर्ण भक्ति है और ऐसा मानकर हमें सेवा करना चाहिए ईसा को ही तो भक्ति कहते हैं सेवा माने भक्ति भक्ति माने सेवा क्योंकि भज धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न होता है और भज तू, भज धातु सेवार्थ कही है भज सेवायाम भज सेवायाम से भक्ति बनता है इसलिए भक्ति का तात्पर्य है सेवा अग्र स्वामी जी ने कहा चाकरी चोर हाजिर कवल इतने पर आस चाकर हाजिर कवल इतने पर आस गाडर आने उनको बांधी चरे कपास गाढ़ आनी ऊन को बांधी चरे कपास शरीर की सार्थकता सेवा में और सेवा कोई छोटी नहीं होती सेवा कोई छोटी नहीं हम तो कहेंगे सेवा सबसे छोटी है वही सेवा सबसे बड़ी है हमारे वृंदावन में इस तरह का एक बहुत सुंदर एक इतिहास है भारत स्वतंत्र हुआ तो मंदिरों में सबको जाना चाहिए आंदोलन बड़ी जोर पर चला था। तो राधावल्लभ मंदिर के घेरे में सफाई कर्मचारी जो समाज है उसकी बैठक हुई नेताओं ने तो समाज को एकजुट करने का काम नहीं किया जब काम किया तो विखंडन का काम किया बहुत विद्वेश उस समय भरा जा चुका था और हमारे पूज खादस वाले महाराज भी वहां गए थे किसी काम से तो वहाँ खड़े हो गए इनकी पंचायत में क्या बात होती है तो एक वृद्ध भंगी समाज का एक भाई उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा तुम लोग मूर्ख हो, हो जो नेताओं की बात में आकर अपने ही समाज से झगड़ा करना चाहते है मंदिर के गर्भगृह का झाड़ूदार पुजारी है और मंदिर के गलियारे के झाड़ूदार हम है वो भी तो झाड़ूदार है ठाकुर का और ये क्या ठाकुर का नहीं है ये गलियाँ क्या ठाकुर की नहीं है हम गलियों में झाड़ू लगाने वाले हम उनके मंदिर के सफाई करने वाले हैं जो प्रसाद पुजारियों को मिलता है वही प्रसाद तो हमें मिलता है फिर झगड़ा किस बात का पुजारी को मंदिर में दर्शन करने से भले ही किसी पुण्य फल की प्राप्ति होती हो या ना पर हम श्रद्धा पूर्वक जब मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेते हैं तो हमें तो लगता है राधा लाल जी स्वयं आ गए मेरे सामने बिहारी जी स्वयं मेरे सामने आ गए महाराज जी कहते थे की मैं उस उस व्यक्ति के विवेक की बात सुनकर के मैं भी गदगद हो गया और सभा विसर्जित हो गई बोले तो वृंदावन में और आज तक वृंदावन में कभी झगड़ा नहीं हुआ समाज सामाजिक झगड़ा नहीं हुआ उसके सेवा हम सब ठाकुर के झाड़ूदार हैं हम सब ठाकुर के भक्त हैं हमारे ब्रज में एक संत हैं बाबा श्री शरणानंद जी महाराज गुरु शरणानंद जी महाराज रमन रेती महाराज जी वो कुंभों के अवसर पर एक दिन अपनी बिरादरी की गति करते हैं तो पूरे मेला में जितने सफाई कर्मचारी हैं कहते हैं सब हमारी जाति बिरादरी के हैं वो बात बिल्कुल सही है इनका काम बाहर की सफाई करना और संतों का काम भीतर की सफाई करना सफाई कर्मचारी तो दोनों ही दोनों ही सफाई करने वाले श्री टेऊराम महाराज का एक प्रसंग हमको सुनने को मिला था किसी संत के नहीं टेऊराम महाराज के बाद स्वामी शांति प्रकाश जी का प्रसंग शांति प्रकाश जी के बारे में हमको सुनने को मिला कि ये तो शांति प्रकाश जी तो प्रज्ञा चक्षु थे लेकिन सर्वज्ञता थी उनकी सिद्ध संत थे तो एक धोबी परिवार का बालक उनके चरण छूना चाहता था किंतु मैं धोबी हूं इस संकोच में दूर खड़ा था तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि बाहर कोई बालक खड़ा है उसको भीतर ले कहा बेटा दूर क्यों खड़े हो निकट आओ कहा बाबा मैं धोबी हूँ तो स्वामी शांति जी बोले बच्चा मैं भी धोबी हूँ आगड़े से लग जा उस बालक को गले से लगा लिया बालक फफक फफक कर रो पड़ा ऐसा स्नेह ऐसा प्यार आज तक हमें किसी संत ने नहीं दिया भोले भाले बालक ने पूछा बाबा आप धोबी कैसे बोले हम धोबी इसलिए हैं। राम नाम के सिर जन कुमति मेल सब डारे धोई सत्संग के जल में काया गुड़ी को भिजा करके राम नाम के सावन से रगड़ रगड़ के धोते हैं इसलिए हम भी धोवी चित्त को निर्माने वाले और तुम बाहरी वस्त्रों को निर्मल बनाने वाले इसलिए हम तुम दोनों एक विरादरी के हैं और श्री मलुकदास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में ऐसा ही कहा है मलुकदास जी कहते हैं मलूक तहां नहीं जाइये जहां नहरिक ना बहुत ध्यान से सुने मलुक तहां नहीं जाइए जहान का नाम दीगंग के गांव में धोबी का क्या काम नंगों के गांव में धोबी क्या करेगा तो मलुकदास जी ने वे में वाणी में कहा कि संत धोबी हैं ये प्रक्षालन करते हैं अब कोई कह दे महाराज तो लोग नाराज हो जाएंगे हमको ऐसा क्यों कह दिया संत ही ऐसे होते हैं जो तो संपूर्ण प्राणियों में भगवत दर्शन करते हुए सब जीवों की सेवा की भावना उनके चित्त में होती है वे भेद में नहीं रहते अरे जो कुत्ते के पीछे घी का पात्र लेकर दौड़ सकता है वो मनुष्य की सेवा कैसे करते होंगे नामदेव जी की रोटी लेकर कुत्ता भागा घी का पात्र लेकर पीछे दौड़े प्रभो ये सूखी रोटी गले में अटक जाएंगी थोड़ा चुपड़ लीजिए नामदेव जी का पद है बहुत प्यारा पद है अहो आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय ओह आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय ंधेरे घर के मदन राय चाटी चाटे चून न खाए तुरग तो रुरग मेरे प्रभु जी की चाल तुरग तो रुरग मेरे प्रभु जी की चाल पूछ हिले जो, जो के बाल चूल्हे माही प्रभु की सेज कीन की अधिक है तेज कातिक में मेरे प्रभु जी को भोग ले ले खिजा खिजावे लोग नाम देव प्रभु बनो संयोग अहो आज मेरे आए अंधेरे घर के मदन राय कुत्ता अंतर्धान हो गया पंडरी नाथ ने नामदेव जी को हृदय से नाम नामदेव तुम कुत्ते में भी मेरा दर्शन करते हो आप कुत्ते में नहीं है क्या यही सुनिचै स्वपा के च पंडिता समदर्शिना तो भक्ति का तात्पर्य केवल सेवा से है और सेवा जो है यह सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य योगियों के लिए भी सेवा धर्म अगम है तो सबरी भले पढ़ी लिखी नहीं थी कहीं कथा कीर्तन सुनने नहीं गई थी पर उसको भक्ति की असली परिभाषा मालूम थी इसलिए सबरी जो परिभाषा जानती थी उसी के अनुरूप वह क्रियाकलाप करने लगी केवल एक कवित्व कह करके, क्योंकि सबरी जी के चरित्र का कवित्व है इसकी चर्चा हम कल करेंगे और हम आज के पूजन को विराम देंगे वन में रहती ना सवरी कहत सब वन में रहती ना सवरी कहत स सा। चाहत साधु तन न्यून तय चाहत कन्यु है रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी रजनी के शेष ऋषि आश्रम आवे मन भाव दीना गोज भैरी ते सवारे कह तो गय ये सोच को बड़ो सुस्ताई है गय ये सोच को सब कहत सब आ जैसे भरत जी की चर्चा हमने की ना ऐसे ही राम कहते भरत जी और राम जी कहते भरत भरत ऐसे ही सबरी कहत सब राम जी भी सबरी के नाम का जप करते हुए सबरी के आश्रम तक आए हैं जब राम जी इसका जप कर रहे हैं तो कौन ऐसा होगा जो सबरी के नाम का जप न करे इसलिए सबरी कहत सब सवरी कहत सब बाबा श्री कह वाले बाबा सरकार कहते थे कहते थे राम भजत बिटिया भली राम भजत बिटिया भली राम विमुख नहीं पूत राम भजत बिटिया भली राम विमुख नहीं पूत सवरी तो गई कुंठ गई घोर कारि भय भूत शियाव राम चंद्र की जय यही कथा का विराम होता है जे जे राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम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 श्री राम जय सिद्धांत है ये यथा माम प्रबदे भजाम श्री मीरा जी कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई तो श्री ठाकुर जी का भी यही सिद्धांत है मेरी तो केवल बाई मीरा है दूसरो ना कोई अनन्य भाव से भक्त भगवान के प्रति अपना समर्पण करता है तो भगवान भी अपना समर्पण करते हैं भगवान ने तो यहाँ तक कहा है अपनी वाणी में वशी कुम भक्तिया सतपति इसलिए कहा गया कि असदाचारी पति होगा तो सती साध्वी पतिव्रता के अधीन कैसे होगा सती साध्वी पतिव्रता अपने सदाचारी धर्मनिष्ठ पति को अपने पवित्रशील स्वभाव से अपनी समर्पित सेवा से, अपने निश्चल निष्कपट प्रेम से जैसे अपने वश में कर लेती है उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये संत भक्त तो सती साधी पतिव्रता नारी के समान हैं और मैं एकमात्र उनके पति के समान हूँ मैं सदा उनके अधीन अधीनता हरि बल्लभ सब प्रार जिन चरण रे मुआ हरि हरिबल्लभ सब पारे चरण रे आ हरि हरिबल्लभ सब पार थो दिन चरण रे मुआ कमला गरुड़ सुनंद आदिशोधस प्रभु कमला गरुड़ सुनंद आदिशोधस प्रभु हनुमत जामंत सुग्रीव विभीषण शबरी भगवती मंगल सजाम मंगल सुव विभीषण सबरी भगवती ध्रुव उद्धव सुदामा, अम्बरीश विदुर्कूर सुदाम सुदाम चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडवना चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव